हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो अब बात शुरू करते हैं इस बात से कि हम लोग अपने जीवन में कुछ मूल्यों को कुछ वैल्यूज को क्यों बनाए रखते हैं और कैसे उनको छोड़ जाते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये अतरंगी बात कहां से लेकर आ गए हाँ साहब ये अतरंगी बात अभी एक बहुत ही दुखद घटना को देखने के बाद आ, मेरे मेरे मन में आई हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मतलब यूं कहा जाए कि हम लोग बहुत समय से यानी पच्चीसों साल से मित्रता के बंधन में इस प्रकार से बंधे हैं कि हम लोग प्रतिदिन यदि एक दूसरे से बात न कर लें तो हमें चैन नहीं पड़ता अब सवाल ये उठता है कि ऐसी मित्रता होती कैसे है इसके बहुत से कारण हैं। परंतु मैं तो यही कारण जानता हूं कि ऐसी मित्रता का एक प्रमुख कारण होता है निस्वार्थ भावना होती है यानी जब आपको किसी दूसरे से कुछ ना तो चाहिए होता है और न दूसरा आपसे कभी कुछ अपेक्षा करता है। हाँ कोई उम्मीद नहीं रहती कि भाई हमने ये किया तो वो हमारे लिए ये करे अरे करो यार खुश होके बात करो सुख दुख बांटो आपस में लड़ लो झगड़ लो झोंक कर लो और जिंदगी गुजर जाती है मजे मजे में। तो साहब ये हमारे मित्र जो हैं क्या हुआ कि इनका पुत्र अभी कुछ दिनों पहले सोते में गुजर गया पुत्र का पूरा परिवार और हमारे मित्र इनकी पत्नी ये लोग पूरी तरह से टूट गए शैटर हो गए साहब हम गए और मतलब हम उनके साथ दुख में शामिल होने को खड़े हुए और उस मतलब पुत्र की देह के साथ हम भी अंतिम संस्कार के लिए गए जब हम जा रहे थे ना तो उस शव यात्रा वाहन में हम खड़े हुए थे और बाहर की तरफ देख रहे थे तकरीबन 20-25 मिनट की यात्रा थी उनके घर से लेकर के और जहां अंतिम संस्कार होना था वहां तक की बंबई जैसा शहर जहां पर किसी किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती बात करने की तो बातें ही दरकिनार है आप विश्वास करिए साहब 90 प्रतिशत लोग जिन्होंने उस गाड़ी को देखा वो अपना काम छोड़कर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़े और ये सिर्फ किसी की बात नहीं थी इसमें स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्ग और ऐसे व्यक्ति जो कुछ काम कर रहे थे जिन्होंने अपने हाथ का काम छोड़ करके इसको देखा भाई ये तो बहुत बहुत ही आश्चर्य आश्चर्य मतलब की बात इसलिए है कि सबने यही यदि आप किसी ऐसे शब को देखते है जाते हुए तो हाथ उठा करके प्रणाम करना बनता है ये बनारस में है मुझको लगता था की ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के या वहां के मूल्य हैं जहां पर की लोगों के मन में अभी भी आ, मतलब जिसे बोलते हैं न, पुरातन पंथी या हम लोग कहें तो पिछड़े हुए हैं पिछड़े हुए क्यों कह रहे हैं ये तो संस्कार है ना एक्सैक्टली exactly, मैं वही बात तो कहना चाहता था के कि ये संस्कार देख करके उस दुख की घड़ी में भी साहब एक अजीब सा Uh, मतलब सांत्वना शांति मिली हमको सॉरी माफ कीजिएगा दूसरी बात उस दुख की घड़ी में मैंने देखा कि हमारे मित्र के जो मतलब जिसे पहले जमाने में हम लोग कहते थे मोहल्लेदारी तो अभी आजकल शायद उसी को बिल्डिंग दारी कह रहे हैं यानी कि जो कम्युनिटी बन गई और उस कम्युनिटी के लोग इतने मतलब निस्वार्थ भाव से वहां आकर खड़े हुए थे और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ना करने का प्रयास कर रहा था हाँ, हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने तो घर के अंदर रह के देखा हमारे मित्र ने कहा हमसे बाद में हाँ. कि भाई साहब मुझे पता नहीं कि क्या कुछ कब कैसे होता चला क्या हुँ. तो साहब मैं यही कह सकता हूं कि ये जो हमारे पुराने मूल्य और संस्कार हैं, आ, ये भले ही आज हमको दिखाई ना पड़ रहे हूँ यानी कि हमारे दैनंदिन के जो हमारा है, उसमें शायद ना नजर आ रहे हो या हमें शिकायत हो सकती है कि उनका स्तर वो नहीं है जो स्तर था या जो हमें अपेक्षा थी परंतु वो है जीवित हम सिर्फ यही कह सकते हैं साहब कि वो जीवित है मानवता जीवित है संवेदना जीवित है शायद सबसे बड़ी बात तो तो यह हाँ। है कि संवेदना और, और दूसरे के लिए कुछ करने की का हौसला जीवित है। बहुत सही तो साहब यही सब बातें आज सबसे पहले शुरू में करना चाहता हूं और मैं चाहता यह हूं कि आप सब भी आप अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को उस परिवार जिसको अपने घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया है उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले ठीक है साहब चलिए अब आगे की बात करते हैं हाँ जी। आगे की बात यह है कि अभी पिछले दिनों किसी से चर्चा के दौरान राष्ट्रपिता की बात होने लगी अब साहब जब राष्ट्रपिता की बात होने लगी तो अब समझ ही सकते हैं कि आज के मतलब राजनीतिक सामाजिक माहौल में हर व्यक्ति आ, शायद क्रिटिक ज्यादा हो गया है अरे हर व्यक्ति का विचार हमलों को सुनने पढ़ने में आ रहा है। आ रहा है पहले तो वो नहीं था शायद तो साहब क्या हो गया कि अब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नई बात लेकर के सामने आता है साहब मगर मैं आपको बता दू कि मैं अपने हृदय में गांधी के प्रति जितना हूं, उतना शायद ही किसी दूसरे सामाजिक फिगर के लिए होगा उसकी कारण है गांधी मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं है गांधी मेरे लिए एक विचार है और जो विचार है वो विचार है सत्य जब आवश्यक नहीं है कि जो सत्य गांधी ने कहा मैं उसी सत्य की बात करूं परंतु सत्य परिकल्पना सत्य एज थॉट हमेशा से सत्य एज ए हथियार नहीं हथियार नहीं पहले मैं सबसे अच्छा, पहले तो, यह कहना okay, चाहूंगा okay. कि सत्य आपको अपने हिसाब से सत्य को डिफाइन करना पड़ेगा आपने कहा हथियार परंतु तो मैं ये कह सकता हूं कि सत्य जो है वो एक प्रकार की वार्ता भी है और सत्य जो है यानी कि ये सत्य मैं किसी सत्य या किसी अंतरात्मा के सत्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर सत्य उसको कह रहा हूं कि आप अपने आप से सच्चे हैं हाँ, यानी आत्मा है? में आप अपने आप से हाँ। आप झूठ तो नहीं बोल रहे उसकी वजह है है कि गांधी के इस विचार ने मुझे एक एक बहुत बड़े से से निकाला है। उसका आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं जब आप खुद झूठ बोलने लगते हैं ना तो कभी कभी ऐसी परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं कि आपको अपना बोला हुआ झूठ सच लगने लगता है और जब वो झूठ सच लगता है तो आपका सारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है इसका एक एग्जाम्पल आपको दे। पहले एक क्षण के लिए खाली नहीं, नहीं, हम रुके हुए हैं। इसका आप एक आपको देना रोकूंगा किसी जमाने में जब मैं पढ़ा करता था ना तो मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं अब साहब ये जो था ये बात मैं खुद से बताने लगा और मतलब दूसरे मुझसे कहते कि तुम ज्यादा पढ़ते हो तो शायद मेरे को स्वीकार करना चाहिए था मगर जब ये सच मैं खुद से बता रहा था और सच तो ये था कि मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था परंतु शायद माफ कीजिएगा साहब गला थोड़ा खराब है इसलिए बीच बीच में ये खांसी खखार आ रही है मैं आपसे पहले ही क्षमा याचना कर ले रहा हूँ देखिए गला खराब होना इस बेहतर दिमाग खराब होना। <laughs> हम लोग the oh, तो साहब अब क्या होता है मैं जब ये कहता था ना खुद से कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ नतीजा क्या होता था कि मैं पढ़ाई थोड़ी कम कर देता था वो, वो. क्योंकि वो सच जो मैं जो बात में कह रहा हूँ उसको मैं खुद सच मानने लगता था नतीजा क्या होता था कि मैं अपने दोस्तों से पढ़ाई में पिछड़ जाता था जब पिछड़ जाता था तो फिर दौड़ने की कोशिश करता था मगर खैर ये एक उदाहरण है अपने से सच न बोल पाने का दूसरी बात गांधी जी का एक उसूल था अहिंसा यहां पर मैं उस अहिंसा की बात नहीं कह रहा हूं जहां पर कि अहिंसा का अर्थ यह है कि अंग्रेजों की लाठी खाओ या एक गाल पे थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल सामने कर दो मेरे लिए अहिंसा का मतलब कुछ और था मैं साहब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूं मैं नॉन वेजिटेरियन हूं मगर मेरे लिए अहिंसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और मेरे हिसाब से हिंसा वो है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचता हो जैसे आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूं जब दफ्तर में आप काम करते हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और जिसको आपसे कुछ काम होता है तो यदि आप उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं ऑफर करते या नजर उठाकर उसकी ओर देखते भी नहीं है या अपने किसी मातहत से ऐसे बात करते हैं मानो उसको आपने आदमी ही न समझा हो साहब मेरे हिसाब से वो हिंसा है वो बहुत बड़ी हिंसा है तो मैं जिस अहिंसा की बात कर रहा हूं वो अहिंसा ये है वो अपमान है ना अब साहब बात ये है की आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे ये तो अपमान करना हुआ किसी के आत्मा को कष्ट पहुंचाना हुआ जानबूझ के कष्ट पहुंचाना हुआ अरे भाई भगवान ने बुद्धि दी है आप बैठ के काम कर रहे हैं अगले को भी बैठने को कहने में हाँ, क्या जाता सही है सही बात है ठीक है अब सब बात यह होती है कि ये उसूल ये प्रिंसिपल यानी सत्य अहिंसा और जिसे कहते है ना दूसरे को दुख ना पहुंचाना या यदि मेरे को थोड़ा बहुत कष्ट हो भी रहा है तो उसके लिए दूसरे पर कोई एहसान न लादना और उसके बाद जहां आपके अपने भूल है उसको स्वीकार कर लेना ये सब बचपन से मेरे साथ चला रहा है हाँ इसमें साहब आपको एक बात और बता दू इसमें यह था ना कि गांधी जी बहुत से सामाजिक चीजों का सामाजिक बातों को उठाते थे जिसमें कि एक उनका श्रम का महत्व ये बहुत महत्वपूर्ण था यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर हम साहब बहुत जमाने से यानी बचपन से ही यो कहना चाहिए कि इस बात को अपने मन में गांठ बांध करके डिग्निटी ऑफ लेबर को यानी कि हर व्यक्ति जो शारीरिक श्रम या कोई श्रम कर रहा है उसको सम्मान की दृष्टि से देखते रहे इसीलिए हम शायद आज भी ऐसा होता है कि मैं जहाँ पर जाता हूँ काम करने के लिए वहाँ पर जो झाड़ू लगाने वाली महिलाएं हैं उनको भी मैं नमस्ते अम्मा ही बोलता हूँ और उनके गुड मॉर्निंग करने से पहले मैं बोल चुका होता हूँ आप ये मत समझिएगा कि अम्मा बोल दिया तो वो सब अम्माएं होती हैं होती है, यंग लड़कियाँ भी हैं मगर ये हैदराबाद में प्रचलन है हाँ वो महिलाओं को अम्मा बोलना सब सब अम्मा अम्मा हैं हैं हैं हमारे मतलब हम भी अम्मा <laughs> तो साहब ये कि ये कि सारे मूल्य बचपन से चले आ रहे अब देखिए मजा क्या है कि आज जब लोग कहते हैं कि साहब इन मूल्यों में खोट है और ये व्यक्ति जिन्होंने इसको कहा है उसमें गड़बड़ी है साहब आप क्यों बुरा मानते हैं यानी हम क्यों बुरा मानते हैं इस बात को हम इसलिए बुरा मानते हैं कि हमें लगता है हमारे जीवन के पचास साठ सत्तर साल हमने जिन मूल्यों को पकड़ के रखा पाला है उन मूल्यों को कोई धाराशाही कर रहा है उन मूल्यों की पूरी एडिफिस को गिराया जा रहा है और साहब हम किसी से सहानुभूति करने के लिए नहीं अपनी उस इमारत को गिरते हुए देखने से हमें बेहद तकलीफ होती है भाई एक बात मान सुनिए गांधी जी भी तो इंसान ही थे नहीं, नहीं मैं उसके और बारे में उन्होंने एक होते हुए कितनी बातें मैं उनके बारे में बात नहीं कर हाँ। रहा मैं केवल उनकी बात हाँ, कर रहा हूँ तो उन हमारे जैसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी कारण से उन बातों को अपना लिया है यानी अगर यानि मैं तो साहब ये भी कहता हूं ना कि बहुत सी बातों में उसूल है ना जैसे आप कुछ मूल्य तय कर लेते हैं अपने जीवन में तो उनके लिए आप यदि उन मूल्यों को कोई आदमी छेड़ता है यानी उन मूल्यों पर यदि प्रश्न उठते हैं तो उसका अर्थ शायद सीधे सीधे ये होता है कि वे मूल्य नहीं आपके जीवन को आपके बचपन को शैटर किया जा रहा है तो साहब ये एक बात है जो मैं आपसे बराबर तरीके से कहना चाहता था कि मूल्य हमारे लिए वो सितारे हैं जिन्हें देखकर हम अपनी जीवन यात्रा को दिशा सही दिशा पर चलाते रहते हैं क्या बात कही तो साहब वो स्टार्स हमारे यानी कि जिंदगी का जो पोल स्टार है वही हमारे मूल्य है और अगर पोल स्टार हिल जाता है तब तो में सही रास्ता क्या है, है। जानना ही नामुमकिन हो और जाता और एक उम्र के बाद जब हम लोगों का एक चरित्र बन चुका है एक आदत हमने बना ली है कि नहीं हम सबको सम्मान देंगे आदर देंगे बिना मांगे लोगों की दौड़ के सहायता करने, करने की कोशिश करेंगे जो भी बन पड़ेगा तो अब उसको हम कैसे एकदम से ये ये कुछ जमता नहीं है है है ना बड़ा मुश्किल मुश्किल हाँ, बात तो बहुत मुश्किल है। है। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसमें कि अगर परिवर्तन होता है तो आप हिल जाते हैं हाँ। चलिए साहब ये बहुत सीरियस बात हो गई हाँ। इसलिए इसको यहाँ पर रोक देते हैं हाँ। और अब आपको एक बात बता दें पिछले हफ्ते एक बढ़िया गाना हमने आपको दिया था ये कौन सा गाना था भाई भाई ये आप आप पहचान ब, मुश्किल हमें कर रही है भाई। आप ही को बताना है। अरे वो वाला मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी अब साहब ये गाना बहुत से लोग नहीं पहचान पाए पुराना है बहुत पुराना, पुराना है साहब 56 का साहब मतलब आप दो साल के रहे सत्तर साल पुराना गाना हो गया क्या नहीं हुआ देखिए साहब मगर खैर तो साहब ये चांद और सितारों की तमन्ना चंद्रकांता फिल्म थी ओ चंद्रकांता का मतलब गाना है ये है, ओ ओके ओके ठीक है तो साहब ये चांद और सितारों की तमन्ना चलिए तो ये पिछले हफ्ते का गाना तो ये था और इस हफ्ते का गाना आपके लिए ये रहा आज इसी के साथ हम बात समाप्त करेंगे आज हमसे गाना गाने के लिए भी ना कहा जाए मन दुखी है चलिए साहब तो आज हम लोग इसमें कोई गाना भी नहीं देंगे और आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे अगले हफ्ते में मुलाकात होगी और आ, याद दिला दे अगला हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है साहब और अब से लेके अगला हफ्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि आ, हाँ अगले हफ्ते में हमारे पास दो जन्मदिन हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और साहब वो जन्मदिन हैं हमारी दोनों बेटियों के हाँ। तो साहब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उनके लिए शुभकामनाएं भी दें और अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे और साहब अगला हफ्ता एक और लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला एपिसोड जब आपके सामने आएगा तो तारीख होगी आठ दिसंबर दिसंबर और साहब वहाँ पर हमारे शतक पूरे हो चुके होंगे आठ दिसंबर को की भी बर्थडे है बराबर वो तो ठीक है हाँ। मगर हमारी तीन सेंचुरी पूरी हो जाएंगी यानी कि वो तीन सोवा एपिसोड होगा और उसमें हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसमे की पिछले 299 एपिसोड्स की चर्चा हो जाए अच्छा ठीक है ठीक है साहब। तो चलते हैं। आज के लिए यहीं पर बस करते हैं आपने बात सुनी हमारी उसके लिए हम आभारी हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे। और वो जो बात है आदर्शों की उस पर विचार जरूर कीजिएगा और अपने विचार जरा शेयर भी कीजिएगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा नमस्कार नमस्कार